नारायण नारायण आज का विषय है भगवान को जोड़ना यही एक धर्म भगवान मिलते हो तो अधर्म भी करें भगवान को प्राप्त करना ही तो धर्म है अभिमान से किया हुआ कोई भी कर्म भगवान को नहीं पहुंचता दान पुण्य किया धर्मशाला बनवाई लेकिन यह सब यदि नाम कमाने के लिए किया हो तो उसका तुम्हारे कल्याण के लिए क्या लाभ हुआ इससे भगवान तो पास नहीं आते उल्टे अभिमान जरूर बढ़ता है बबूल के पेड़ बोगे तो आम कैसे पाओगे अहंकार से किया कर्म किसी भी प्रकार काम नहीं आता शरणागति से कर्म करना ही सच्चा धर्म है स्वयं को भगवान के हाथ का खिलौना मानो राम करता है यही भाव बना रहे अर्थात राम के प्रति शरण बुद्धि हो सच पूछो तो भगवान के प्रति निष्ठा किसी भी उम्र में और किसी भी अवस्था में बढ़ाई जा सकती है यह निष्ठा कभी किसी से हार नहीं मानती न कभी किसी के आगे सिर झुकाती है एक बार भगवान के प्रति दृढ़ निश्चा हो गई तो चिंता का कारण ही क्या रहा चिंता से कार्य का नाश होता है और कर्तव्य का विस्मरण होता है भगवान के प्रति श्रद्धा रखें और फल मिले उसमें संतोष माने जैसे व्यवहार में सुख कर्तव्य से मिलता है वैसे ही परमार्थ में सुख निष्ठा से मिलता है परमार्थ साधन करने वाले व्यक्ति को किसी के भी अंतकरण को पीड़ा नहीं देनी चाहिए परमार्थ न तो पगले आदमी के लिए है न झूठे और ठग के लिए है व्यवहार में यूं ही किसी को धोखा न दें और बात किसी बात से धोखे में न आए व्यवहार में हमारे पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से लेन देन करें व्यवहार की दृष्टि से ऐसा व्यवहार करें जिससे हमें कर्ज का बोझ न उठाना पड़े किसी भी परिस्थिति में मैं सुख से रहूंगा। ऐसा जो कहे उसे कभी भी अड़चन सहनी नहीं पड़ती हम अमीरों से द्वेष न करें और गरीबों को तुच्छ न समझें लेकिन ऐसी वृत्ति बनाने के लिए हमारी भगवान में निष्ठा होनी चाहिए हर आदमी को खाने पीने को भरपूर मिले यह संपत्ति का समान वितरण है बदला न देकर हम किसी से लेते हैं तो वह जिससे लेते हैं उसकी वासना उस पैसे को लगी हुई होती है वही वासना हमें चिपकती है कैसी अजीब बात है और अन्य मामलों में तो आदमी वादा पूरा कर देने की हद भी कर देता है लेकिन पैसा देने का वादा वह करता भी आसानी से है और तोड़ता भी आसानी से बस पैसा देने का वादा पूरा करने में वह ढील करता है पैसा हमारे पास ना हो तो अर्चन होती है और हो तो भी अर्चन होती है ऐसी हमारी हालत है सन्यासी एक दिन का संग्रह करे गृहस्थ तीन दिन का संग्रह करें अपने पास यदि तीन दिन का खाना है तो हम थोड़ी भी चिंता न करें नारायण नारायण